सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आरटीआई के तहत पंजाब की एक एनजीओ ने एक बड़ा खुलासा किया जिसमें पता चला कि जो पैसा करगिल वॉर और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए आता था उसका इस्तेमाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों ने अपने लिए गाड़ियाँ खरीदने एयर कंडीशनर खरीदने और होटल के बिल भरने के लिए किया दायर की गई अपील पर कार्रवाई के बाद कोर्ट द्वारा उन अधिकारियों को फ्रॉड का दोषी पाया गया और फंड को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया गया अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू